महाभारत शांति पर्व एकोनष्टीतमोध्याय ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र का तथा राजा पृथु के चरित्र का वर्णन वै सम्पाच तथा समुथात क्रिया यजुस्ते नगराकार पांडव जादवाह वै सम्पाण जी कहते हैं जन्मे तदनंतर दूसरे दिन सवेरे उठकर पांडव और यदुवंशी वीर पूर्वांड काल के नित्य कर्म पूर्ण करके नगर नगराकार विशाल रथों पर सवार हो हस्तिनापुर से चल रहे प्रतिपद्य कुरुक्षेत्र भी सान घ वरम् सुखा च रजनीम पृष्ठीन सर्वस्तिनिता परिवार्य सम्माप नरेस कुरुक्षेत्र में जा रथियों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्मी के पास पहुंचकर उनसे सुखपूर्वक रात बीतने का समाचार पूछकर व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम करके उन सबके द्वारा अभिनन्दित हो वे पांडव और श्री कृष्ण भीषम जी को सब ओर से घेर कर उनके पास ही बैठ गए युधिष्ठ रहा प्राजलि भीषम प्रति पुज्य यथा तब महातेजस्वी राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्मी का विधि पूर्वक पूजन करके उनसे दोनों हाथ जोड़कर कहा या राजन राजेते युधिपन्न त्रूहि परम तप युधिष्ठिर बोले शत्रुओं को संताप देने वाले भरतवंशी नरेश लोक में जो यह राजा शब्द चल रहा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है यह मुझे बताने की कृपा करें तुल्य तुल्यपाणीभग्रीव तु्यबुद्धिंद्रिया तुल्य दुख सुखात्मा च च तुल्य तुल्य तुल्य मज्जा चु्यपृष्ठ मुखोदर तुय्यशुक्लास्तम्जा चु्यमसागीव निश्वासो्वासतुल्यु्यपाण शरीरवा साम जन्म मरण सर्व गुणे नृण धिते जिसे हम राजा कहते हैं वह सभी गुणों में दूसरों के समान ही है उसके हाथ बांह और गर्दन भी औरों के ही भांति है बुद्धि और इंद्रियां भी दूसरे लोगों के ही तुल्य है उसके मन में भी दूसरे मनुष्यों के समान ही सुख दुख का अनुभव होता है मुंह पेट पीठ वीर हड्डी मज्जा मांस रक्त उच्छ्वास निःश्वास प्राण शरीर जन्म और मरण आदि सभी बातें राजा में भी दूसरों के समान ही है फिर वह विशिष्ट बुद्धि रखने वाले अनेक शूर पर अकेला ही कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है कथम को महिम कृष्णाम सूरवीर आर्य रक्षत्य पे चलोक प्रसाद अभिवां छला होने पर भी वह शूरवीर एवं सतपुरुषों से भरी हुई इस भारी पृथ्वी का कैसे पालन करता है और कैसे संपूर्ण जगत की प्रसन्नता चाहता है व्याकुल चाकुल्चय यह निश्चित रूप से देखा जाता है कि एकमात्र राजा की प्रसन्नता से ही सारा जगत प्रसन्न होता है और उस एक के ही व्याकुल होने पर सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है यह मैं यथार्थ से रूप से सुनना चाहता हूँ वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह यह सारा रहस्य मुझे यथावत रूप से बताइए नई तत्ण अल्पम ही भविष्यते विषापते यदि जगत सर्व देववि प्रजानाथ यह सारा जगत जो एक ही व्यक्ति को देवता के समान मानकर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है इसका कोई स्वल्प कारण नहीं हो सकता िस्मुवाच निव नरब जाघ सर्वेषत यथाराज्यम समुत्म आदौ कृत युगे भिष्म जी ने कहा पुरुष सिंह आदि सत्युग में जिस प्रकार राजा और राज्य की उत्पत्ति हुई वह सारा तुम एकाग्र होकर सुनो न चंडो न न दंड प्रजा सर्वा रक्ष परस्परम पहले न कोई राज्य था न राजा न दंड था और न दंड देने वाला समस्त प्रजा धर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी नरा भारत आविशत। भारत सब मनुष्य धर्म के द्वारा परस्पर पालित और पोषित होते थे कुछ दिनों के बाद सब लोग पारस्परिक संरक्षण के कार्य में महान कष्ट का अनुभव करने लगे फिर उन सब पर मोछ आ गया तेह मोह वसमा पन्ना मनुजा मनुजर सपत्व मोहाच चर्म तेषा अनी न श्रेष्ठ जब सारे मनुष्य मोह के वशीभूत हो गए तब कर्तव्या कर्तव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनके धर्म का नाश हो गया नष्टायां प्रतिपत्त च लोभस्य लोभस्वन्ना सर्वे भरत भरतभूषण कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाने पर मोह के वशीभूत हुए सब मनुष्य लोभ के अधीन हो गए अपराश तो कुर मनुजात कामो नाम वही प्रभो फिर जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी उसे पाने का भी प्रयत्न करने लगे प्रभो इतने में ही वहाँ काम नामक दूसरे दोस्त ने उन्हें घेर लिया तांतु काम ताम व समाप्ता रक्ताशनाभ्यजान्त कार्या काम के के अधीन हुए उन मनुष्यों पर क्रोध नामक क्रोध नामक शत्रु ने आक्रमण किया। होकर यह न जान सके कि क्या क्या कर्तव्य है और अकर्तव्य। अगम्यागमन चाच्य वाच तथा भक्षम च राजेंद्र दोषा दोषम राजेन्द्र उन्होंने अगम्यागमन वाच्य अवाच्य भक्ष अभक्ष्य तथा दोष अदोष कुछ भी नहीं छोड़ा विप्लवते विप्लुते नरलोके ब्रह्मो राजो नाशम ग इस प्रकार मनुष्य लोक में धर्म का विप्लव हो जाने पर वेदों के स्वाध्याय का भी लोप हो गया राजन वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ आदि कर्मों का भी नाश हो गया नष्टे धर्मे चेवास्त्रास ब्रह्मांडम शरण भ इस प्रकार जब वेद और धर्म का नाश होने लगा तब देवताओं के मन में भय समा गया पुरुष सिंह वे भयभीत होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए प्रसाद्य भगवंतोक पिताजल लोक पितामह पिताम भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके दुख के वेग से पीड़ित हुए समस्त देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले भगवन्थम ग्रस्त ब्रह्म तथो नो भयमा विशत भगवान मनुष्य लोक में लोभ मोह आदि दूषित भावों ने सनातन वैदिक ज्ञान को विलुप्त कर डाला है इसलिए हमें बड़ा भय हो रहा है ब्रह्मण्य ब्रह्मणस प्रणश तथ स्मता ईश्वर तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ धर्म नष्ट हो गया इससे हम सब देवता मनुष्यों के समान हो गए हैं अधो ही वर्षम अस्पत प्रषि क्रियाब्यू पर घी की आहुति देकर हमारे लिए ऊपर की ओर वर्षा करते थे और हम उनके लिए नीचे की ओर पानी बरसाते थे परंतु अब उनके यज्ञ कर्म का लोप हो जाने से हमारा जीवन संशय में पड़ गया है अच्छा निशम जन्न तध्या पितामह तत्प्रभाव समुद्ध स्वभाव अब जिस उपाय से हमारा कल्याण हो सके वह सोचिए आपके प्रभाव से हमें जो देव स्वभाव प्राप्त हुआ था वह नष्ट हो रहा है तानुवाच सुन् स्वयं भगवान ततः श्रेयो हम चिंत्या तब भगवान ब्रह्मा ने उन सब देवताओं से कहा सूर्यश्रेष्ठगण तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचूंगा। ततो तथोध्याय सहस्राण शक्रेशुज य धर्म तथैवाम सेवा स्वयं हुआ तदनंतर तो ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से एक लाख अध्यायों का एक ऐसा नीति शास्त्र रचा जिसमें धर्म अर्थ और काम का विस्तार पूर्वक वर्णन है जिसमें इन वर्गों का वर्णन हुआ है वह प्रकरण त्रिवर्ग नाम से विख्यात है चतुर्थ मोक्ष पृथक् धर्म पृथक गुण चौथा वर्ग मोक्ष है उसके प्रयोजन और गुण इन तीनों वर्गों से भिन्न है मोक्षरशावर्गो न प्रोक्त सत्व रजस्तम स्थान वृद्धि क्षय्च त्रिवर्गस्ंड मोक्ष का त्रिवर्ग दूसरा बताया गया है उसमें सत्व्रज और तम की गणना है दंड जनित त्रिवर्ग उससे भिन्न है स्थान बुद्धि और क्षय ये ही उसके भेद हैं अर्थात दंड से धनियों की स्थिति धर्मात्माओं की वृद्धि और दुष्टों का विनाश होता है आत्मा देश कालश्चाप्युपाया कृत्यस्मे सहायकार तेज स्मृत ब्राह्मण जी के ब्रह्मा जी के नीति नीतिशास्त्र में आत्मा देश काल उपाय कार्य और सहायक इन छह वर्गों का वर्णन है ये छह नीति द्वारा संचालित होने पर उन्नति के कारण होते हैं क्षकी दंडनीति विपुला विद्यादर्शिता उस ग्रंथ में वेदत्रय त्रय अर्थात कर्म कांड अर्थात ज्ञानकांड वार्ता अर्थात कृषि गोरक्षा और वाणिज्य और दंडनीति इन विपुल विद्याओं का निरूपण किया गया है आत्महत्य रक्षा प्राणिधि राजपुत्रस्थ लक्षण चार सेविधोपा प्राणिधेय पृथ्वी साम भेद प्रदान चतोदंड पार्थिव उपेक्षा पंचमी चात्र का समदार ब्रह्म जी के उस शास्त्र में मंत्रियों की रक्षा अर्थात उन्हें कोई फोड़ न ले इसके लिए सतर्कता प्रणिधि अर्थात राजदूत राजपुत्र के लक्षण गुप्तचरों के विचरण के विविध उपाय विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों के उपेक्षा इन पांचों उपायों का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया गया है मंत्र कृष्ण तथा भेदार्थ एवच विभ्रमश मंत्रो यकार की मंत्रणा भेद नीति के प्रयोग के प्रयोजन मंत्रणा में होने वाले भ्रम या उसके फूटने के भय तथा मंत्रणा की सिद्धि और असिद्धि के फल का भी इस शास्त्र में वर्णन है संधिश्चा तथोत्तम भय सत्कार वित्ताख्यम काटने न परिवर्णितम् संधि के तीन भेद हैं उत्तम मध्यम और अधम इनकी क्रमश वित्त संधि सत्कार संधि और भय संधि ये तीन संज्ञाएं हैं धन लेकर जो संधि की जाती है वह वित्त संधि उत्तम है सत्कार पाकर की हुई दूसरी संधि मध्यम है और भय के कारण की जाने वाली तीसरी संधि अधम मानी गई है इन सब का उस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन है यात्रा कालास्तर ठिवर्गस्तर विजयो धर्मयुक्त विजयश्च आसुर च विजय तथा वर्णि लक्षण पंचवर्गस्वर्णित शत्रो पर चढ़ाई करने के चार अवसर त्रिवर्ग के विस्तार धर्म विजय अर्थ विजय तथा आसुर विजय का भी उक्त ग्रंथ में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है मंत्री राष्ट्र दुर्ग सेना और कोष इन पांच वर्गों के उत्तम मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार के लक्षणों का भी प्रतिपादन किया गया है शत्रु पर चढ़ाई करने के चार अवसर ये हैं पहला अपने मित्रों के वृद्धि दूसरा अपने कोष का भरपूर संग्रह तीसरा शत्रु के मित्रों का नाश चौथा शत्रु के कोष की हानि प्रकाश प्रकाशोत्थ परिशब्द प्रकाशोष्ठ विधात्र गुजुव प्रगट और गुप्त दो प्रकार की सेनाओं का भी वर्णन किया गया है उनमें प्रगट सेना आठ प्रकार की बताई गई है और गुप्त सेना का विस्तार बहुत अधिक कहा गया है देश का प्रकाशादी बलश्यंशी पांडुनंदन हाथी घोड़े रथ पैदल बेगार में पकड़े गए बोझ ढोने वाले लोग नौका नौकारोही गुप्तचर तथा कर्तव्य का उपदेश करने वाले गुरु विषादय सेना के आठ अंग है। जंगमा, जंगमा सेना के गुप्त अंग है जंगम अर्थात सर्पादि जनित और अजंगम अर्थात पेड़ पौधों से उत्पन्न विष आदि चूर्ण योग अर्थात विनाशकारक औषधियां स्पर्शे चाप्यवाहारे चाप्योपाद स्पृत अरे मित्र उदासीना वर्णिता यह गोपनीय दंड साधन विष आदि शत्रु पक्ष के लोगों के वस्त्र आदि के साथ स्पर्श कराने अथवा उनके भोजन में मिला देने के उपयोग में आता है विभिन्न मंत्रों के जप का प्रयोग भी पूर्वोक्त नीतिशास्त्र में बताया गया है इसके सिवा इस ग्रंथ में शत्रु मित्र और उदासीन का भी बारंबार वर्णन किया गया है। मार्ग तो उदासी तथा भूमे भूमि गुणाश आत्मरक्षाण आश्वास सर्गा तथा मार्ग के समस्त गुण भूमि के गुण आत्मरक्षा के उपाय आश्वासन तथा रथ आदि के निर्माण और निरीक्षण आदि का भी वर्णन है कल्पना विविधा पे नृनाथवाचि व्यूहा भीक्षा विचित्र युद्धकौशल उत्पाता सुपलायीत शास्त्राण पालन ज्ञान तथा भरतर्ष सेना को पुष्ट करने वाले अनेक प्रकार के योग हाथी घोड़ा रथ और मनुष्य सेना की भांति भात की व्यू रचना नाना प्रकार के युद्ध कौशल जैसे ऊपर उछल जाना नीचे झुककर अपने को बचा लेना सावधान होकर भली भांति युद्ध करना कुशलता पूर्वक वहां से निकल भागना इन सब उपायों का भी इस ग्रंथ में वर्णन है भरत श्रेष्ठ शस्त्रों के संरक्षण और प्रयोग के ज्ञान का भी उसमें उल्लेख है बल व्यसन मुक्त बलहर्षण पीड़ा चाप काल चा, प्रतिगान च पांडव पांडुकुमार विपत्ति से सेनाओं का उद्धार करना सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाना पीड़ा और आपत्ति के समय पैदल सैनिकों की स्वामी भक्ति की परीक्षा करना इन सब बातों का उस शास्त्र में वर्णन किया गया है तथा ख्यात विधानम च योग संचार एवं रात चोरैराट विखश्चोर पर पीड़नम अग्निर्दय प्रतिपकारक्रेणी मुख्योपजापेन विरुद्धेदन चूषण नागा आतंकजन च आराधन भक्त प्रत्योपार्जन च दुर्ग के चारों ओर खाई खुदवाना सेना का युद्ध के लिए सुसज्जित होना तथा रण यात्रा करना चोरों और भयानक जंगली लुटेरों द्वारा शत्रु के राष्ट्र को पीड़ा देना आग लगाने वाले जहर देने वाले छदमवेशधारी लोगों द्वारा भी शत्रु को हानि पहुंचाना तथा एक एक शत्रु दल के प्रधान प्रधान लोगों में भेद उत्पन्न करना सफल और पौधों को काट लेना हाथियों को भड़काना लोगों में आतंक उत्पन्न करना शत्रुओं में अनुरक्त पुरुष को अनुनय आदि के द्वारा फोड़ लेना और शत्रु पक्ष के लोगों में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराना आदि उपायों से शत्रु के राष्ट्र को पीड़ा देने की कला का भी ब्रह्मा जी के उक्त ग्रंथ में वर्णन किया गया है सप्तांगस्य वराजस्य बराजस् ह्रास बृद्धि समंजसम दूसाम संयोगान सराष्ट्रभिवर्धनम हरी मध्यस्थ मिरा सम सम्योक्त प्रपंचनम अवमर्द प्रतिघात तथा चल सात अंगों से युक्त राज्य के राज वृद्धि और समान भाव से स्थिति दूत के सामर्थ्य से होने वाली अपनी और अपने राष्ट्र की वृद्धि शत्रु मित्र और मध्यस्थों का विस्तार पूर्वक समय वेचन बलवान शत्रुओं को कुचल डालने तथा उनसे टक्कल लेने की विधि आदि का उक्त ग्रंथ में वर्णन किया गया है व्यवहार सुसूक्ष्म तथा कंटक शोधनम श्रम व्यायाम योगस् त्यागो द्रव्य संग्रह शासन संबंधी अत्यंत सूक्ष्म व्यवहार कंटक शोधन राज्य में विघ्न डालने वालों को उखाड़ फेंकना परिश्रम व्यायाम योग तथा धन के त्याग और संग्रह का भी उसमें किया गया है अभृतावेक्षण अर्थ से काले दानम च व्यसने चा प्रसंगिता जिनके भरण पोषण का कोई उपाय न हो उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध करना, जिनके भरण पोषण की की की व्यवस्था राज्य ओर से गई हो, उनकी देखभाल करना समय पर धन का दान करना दुर्व्यसन में आसक्त न होना आदि विभिन्ध उपायों का उस ग्रंथ में उल्लेख है तथा तो राज गुणाश सेनापति गुणाश्च कारणस गुण दोषा राजा के गुण थेनापति के गुण अर्थ धर्म और काम के साधन तथा उनके गुण दोष का भी उसमें निरूपण किया गया है दुश्चे तम च विविधम वृत्तिवर्ति संकित धर्म से प्रमाद च वचनम तथैव च अलब्धलाभोलब से तथा चवृद्ध पात्रे विधिवत विसर्गो धर्मा कामहतुक चतुर्थम आघाते तथेत्र भाति भाति की दुश्चे अपने सेवकों की जीविका का विचार सबके प्रति ससंग्रहना प्रमाद का परित्याग करना अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना प्राप्त हुई वस्तु को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ाना और बढ़ी हुई दूसरा उपयोग है काम भोग के लिए उसका व्यय करना तीसरा और संकट निवारण के लिए उसे खर्च करना उसका चौथा उपयोग है इन सब बातों का उस ग्रंथों में भली भांति वर्णन किया गया है क्रोध जानी तथोग्रणी काम जानी तथा चो कुरुश्रेष्ठ व्यसना चुश्रेष्ठ क्रोध और काम से उत्पन्न होने वाले जो यहाँ दस प्रकार के भयंकर व्यसन है उनका भी इस ग्रंथ में उल्लेख है मृगयाक्षा पानम श्रेय से भरत शाम जान्याचार्य प्रोक्ता स्वयं भुवा के आचार्यों ने जो मृगया द्योत, मध्यपान और स्त्री प्रसंग ये चार प्रकार के काम जनित बताए हैं, उन सब का इस ग्रंथ में द्रम्हा जी ने प्रतिपादन किया है। हैष्य में दूषण वाणी की कटुता उग्रता दंड की कठोरता शरीर को कैद कर लेना किसी को सदा के लिए त्याग देना और आर्थिक हानि पहुंचाना, ये छह प्रकार के क्रोध जनिक व्यसन उक्त ग्रंथ में बताए गए हैं यंत्राणे विधान देव क्रियाम चिता अवमर्त प्रतिघात केतना भंजनम नाना प्रकार के यंत्रों और उनकी क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है शत्रु के राष्ट्र को कुचल देना उसके सेनाओं पर चोट करना और उनके निवास स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर देना इन सब बातों का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है चैत्य द्रुमा कर्मानुशासनम अपस्करोथ वसनम तथोपाया शत्रु के राजधानी के चैत्य अर्थात वृक्षों का विध्वंस करा देना उसके निवास स्थान और नगर प्रचारों ओर से घेरा डालना आदि उपायों का तथा कृषि एवं शिल्प आदि कर्मों का उपदेश रथ के विभिन्न अवयवों का निर्माण ग्राम और नगर आदि में निवास करने की विधि तथा जीवन निर्वाह के अनेक उपायों का भी उक्त ग्रंथ में वर्णन है पणवा नक संखा नाम भेरिणाम च युध यदि ढोल नगार के नगार के शंख भेरी आदि ऋणवाद्यों को बजाने मणि पशु पृथ्वी वस्त्र दास दासी स्वर्ण इन छह प्रकार के द्रव्यों का अपने लिए उपार्जन करने तथा शत्रु पक्ष के इन वस्तुओं का विनाश कर देने का भी इस शास्त्र में उल्लेख है च प्रसमनम सतावद्ध दान मंगला प्रतिक्रिया आहार योजना चतिक्य अपने अधिकार में आए हुए देशों में शांति स्थापित करना सत्पुरशों का सत्कार करना विद्वानों के साथ एकता अर्थात मेलजोल बढ़ाना दान और होम की विधि को जानना मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना शरीर को वस्त्र और आभूषणों से सजाना भोजन की व्यवस्था करना और सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना इन सब बातों का भी उस ग्रंथ में वर्णन है एक नचो थेयम सत्यम मधुरा गिरह उत्सवा सम क्रिया मनुष्य अकेला होकर भी किस प्रकार उत्थान उन्नति करे इसका विचार सत्यता उत्सवों और समाजों में मधुर वाणी का प्रयोग तथा क्रियाएं इन ग्रणन किया गया है सिंह युधि समस्त न्यायालयों में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष विचार होते हैं तथा वहाँ जो राजकीय पुरुषों के व्यवहार होते हैं उन सबका प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए इसका भी उक्त शास्त्र में उल्लेख है युक्ता अनुजीवे ब्राह्मणों को दंड न देना अपराधियों को युक्त पूर्वक दंड देने का अपने पीछे जिनकी जीविका चलती हो उनकी अपने जाति भाइयों की तथा गुणवान पुरुषों के भी उन्नति करने का उस ग्रंथ में उल्लेख है रक्षणम राष्ट्रस्य च रक्षण चौराणाम चिंता राजन द्वाद राजन पूर्ववासियों की रक्षा राज्य की वृद्धि तथा द्वादश मंडलों के विषय में जो चिंतन किया जाता है उसका भी इस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है पहला शत्रु राजा दूसरा मित्र राजा तीसरा शत्रु का मित्र राजा चौथा मित्र का मित्र राजा पांचवा शत्रु के मित्र का मित्र राजा छठा अपने पृष्ठभाग की रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हुआ राजा सातवा शत्रु की सहायता एवं पृष्ठ पोषण के लिए स्वयं उपस्थित राजा आठवा अपने पक्ष में बुलाने पर आया हुआ राजा नवाँ शत्रु पक्ष में बुलाने पर आया हुआ राजा दसवां स्वयं विजयाभिलाषी नरेश ग्यारहवां अपने और शत्रु दोनों की ओर से मध्यस्थ राजा बारहवां सबसे अधिक शक्तिशाली एवं उदासीन राजा ये द्वादश राज मंडल कहे गए हैं सप्त द्वादिदाचरी प्रतिक्रियां देश जाति कुलना चर्मा समर्णिता वैद्यक शास्त्र के अनुसार बहत्तर प्रकार की शारीरिक चिकित्सा तथा देश जाति और कुल के धर्मों का भी भलीभांति वर्णन किया गया है उपायता च विविधा भूरि दक्षिणा प्रचुर दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर इस ग्रंथ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का इनकी प्राप्ति के उपायों का तथा नाना प्रकार की धन लिप्सा का भी वर्णन है मूल कर्म क्रिया इस ग्रंथ में कोष की वृद्धि कराने वाले जो कृषि वाणिज्य आदि मूल कर्म है उनके करने का प्रकार बताया गया है माया के प्रयोग की विधि समझाई गई है स्रोत जल और अस्थिर जल के दोषों का वर्णन किया गया है ये यही जोकस्तु न चलेदार्य वर्तम तस्सर्वम राजदूलहित शास विवर्णित राज सिंह जिन जिन उपाय द्वारा या जगत सन्म्माग से विचलित न हो उन सबका शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है देवानुवाच सक्र पुरो ग इस शुभ शास्त्र का निर्माण करके जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार बोले उपकारा लोकस्थ स्थापना बुद्धिषा प्रभावित देवगण संपूर्ण जगत के उपकार तथा धर्म अर्थ एवं काम की स्थापना के लिए वाणी का सारभूत विचार यहाँ प्रकट किया गया दंडेन सहिताशेषा लोक रक्षण कारिका निग्रहानुग्रहरता लोकान अनुचरे दंड विधान के साथ रहने वाली यह नीति संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली है यह दुष्टों के निग्रह और साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह में तत्पर रहकर संपूर्ण जगत में प्रचलित हो गई दंडे नियते चेदम दंडम नियवा पुन दंडिकोकान भी वर्तते इस शास्त्र के अनुसार दंड के द्वारा जगत का सन्मार्ग पर स्थापन किया जाता है अथवा राजा इसके अनुसार प्रजा वर्ग में दंड की स्थापना करता है इसलिए यह विद्या दंड नीति के नाम से विख्यात है इसका तीनों लोकों में विस्तार होगा गुणसारे महात्मा धर्मार्थ कामोक्ष विद्या संधि विग्रह आदि छो गुणों का सारभूत है महात्माओं में इसका स्थान सबसे आगे होगा इस शास्त्र में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है भगवान तथस्ताग्राह श बहुरूपो विशालाक्ष शिव स्थाणु रुमापति तदनंतर सबसे पहले भगवान शंकर ने इस नीति शास्त्र को ग्रहण किया वे बहुरूप विशालाक्ष शिव स्थानु उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध है प्रजानाम प्रजानासम विज्ञा भगवान शिव संचेप ततः शास्त्र महाश्रम ब्रह्मणा वैशालाक्ष मिटे प्रोक्त प्रत्यपत विशालाक्ष भगवान शिव ने प्रजावर्ग की आयु का ह्रास होता जानकर ब्रह्मा जी के रचे हुए इस महान अर्थ से भरे शास्त्र को किया किया था इसीलिए इसका नाम हो गया फिर इसे इंद्र ने ग्रहण शास्त्रे सहस्त्रे बाहुदंतकम् महात सुब्रमण्य भगवान पुरंदर ने जब इसका अध्ययन किया उस समय इसमें दस हजार अध्याय थे फिर उन्होंने भी इनका संक्षेप किया जिससे यह पाँच हजार अध्यायों का ग्रंथ हो गया अर्थात वही ग्रंथ बाहुदंतक नामक नीतिशास्त्र के रूप में विख्यात हुआ अध्यायाना सहस्रभ बृहस्पति बुद्या बृहस्पत इसके बाद सामर्थ्यशाली बृहस्पति ने अपने बुद्धि से इसका संक्षेप किया तब से इसमें तीन हजार अध्याय रह गए यही बृहस्पत्य नामक नीति नीतिशास्त्र कहलाता है अध्यायाना सहसाव्य संक्षेप अब्रवीत महायश महा से योग योगशास्त्र के आचार्य तथा अमित बुद्धिमान शुक्राचार्य ने एक हजार अध्यायों में उस शास्त्र का संक्षेप किया एवं लोकाधे न शास्त्र में तहि भी आयु आयुर्विज्ञान मर्त्याम बच इस प्रकार मनुष्यों की आयु का राज होता जानकर जगत के हित के लिए महर्षियों ने इस शास्त्र का संक्षेप किया है अथ देवा समागम्य विष्णुमुचो प्रजापति एक हृति मर्तेभ्य चैष्ठमित समाधि तदनंतर देवताओं ने प्रजापति भगवान विष्णु के पास जाकर कहा भगवान मनुष्यों में जो एक पुरुष सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अधिकारी हो उसका नाम बताइए भगवान देवो नारायण प्रभु तेजस वीरजन मानसम सुतम तब प्रभावशाली भगवान नारायण देव ने भली भांति सोच विचार कर अपने तेज से एक मानस पुत्र की सृष्टि की जो विरजा के नाम से विख्यात हुआ विरजास्तु महाभाग प्रभु भो भी नैक्षत न्यासाइवाभवदुद्दे प्रणयिता तस्य पांडव पांडुनंदन महाभाग विरजा ने पृथ्वी पर राजा होने की इच्छा नहीं की उनके बुद्धि ने संयास लेने का ही निश्चय किया कीत्रिमस्त पुत्रो भू सौपे पंचातिगोत कर्दमस्तस्य सु सोप्यतम तप के कीर्तिमान नामक एक पुत्र हुआ वह भी पांचों से ऊपर उठकर मोक्ष मार्ग का ही अवलंबन करने लगा के पुत्र हुए करदम वे भी बड़ी भारी तपस्या में लग गए प्रजापते कर्दमस तनंगो नाम वह प्रजा रक्षा था दुर्दन इतारद प्रजापति कर्दम के पुत्र का नाम अनंग था जो कालक्रम से प्रजा का संरक्षण करने में समर्थ साधु तथा में निपुण सा अनंग, अनंग के पुत्र का नाम था अतिबल वह भी नीति शास्त्र का ज्ञाता था उसने विशाल राज्य प्राप्त किया राज्य पाकर वह इंद्रियों का गुलाम हो गया मृत्यु सुदहिता राजन नाम मानसी प्रख्या था त्रिशुलोकेनम अजी जनता राजन मृत्यु के एक मानसिक कन्या थी जिसका नाम था सुनी था। जो अपने रूप और गुण के के लिए तीनों लोकों में विख्यात उसी ने वेन वेन को जन्म दिया था। तम वशीभूत हो प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा तब वेदवादी ऋषियों ने मंत्रपूत कुशो द्वारा उसे बाह डाला ममंथुर दक्षिण चोरु ऋषय मंत्रत तथोश विक्रंग पुरुषो भी फिर वे ऋषि मंत्रोच्चारण पूर्वक वेन की दाहिनी जंघा का मंथन करने लगे उससे इन पृथ्वी पर एक नाट्यक का मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसके आकृति बेडौल थी प्रतिकाध निशी ब्रह्मवादि वह जले हुए खम्भे के समान जात जान पड़ता था उसकी आंखें लाल और काले बाल थे वेदवादी महर्षियों ने उसे देखकर कहा निषिध बैठ जाओ तस्मान निषादा संभूता क्रूराशल आशया ये चांदे विधिया मेक्षा सततः उसी से पर्वतों और वनों में रहने वाले क्रूर निषादों की उत्पत्ति हुई तथा दूसरे जो विंध्यगिरी के निवासी लाखोंक्ष थे उनका भी प्रादुर्भाव हुआ भोयोस दक्षिणं पाणी ममंथुस्ते महर्ष तथा पुरुषोत्पन्नो रूपेण इंद्र इवापर इसके बाद फिर मर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया उससे एक दूसरे पुरुष का प्रागट्य हुआ जो रूप में देवराज इंद्र के समान थे कबचे वेद वेदांग चपार वे कवच धारण किए कमर में तलवार बांधे तथा धनुष और बांडे प्रकट हुए थे उन्हें वेदों और वेदांतों का पूर्ण ज्ञान था वे धनुर्वेद के भी पारंगत विद्वान थे तम सकला दंड ने सकलाशिता राज्यों न श्रेष्ठ वेणु कुमार को सारी दंडनीति का स्वतः ज्ञान हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन महर्षियों से कहा सुसूक्ष्मे समुत्पन्ना बुद्धिधर्मा दर्शनी अनया कि्यम तन्वे तत्व शंसत महात्माओं, धर्म और अर्थ का दर्शन करने वाली अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि मुझे स्वतः प्राप्त हो गई है मुझे इस बुद्धि के द्वारा आप लोगों की कौन सी सेवा करनी है यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए भवन्तो यमत वक्ष कार्य समन्वित तदहम वे कर आप लोग मुझे जिस किसी भी प्रयोजन पूर्ण कार्य के लिए आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए ते परमर्शयः तो यत्र धर्म वही तम शंकर समाचार तब वहाँ देवताओं और उन महर्षियों ने उनसे कहा वेन नंदन जिस कार्य में नियम पूर्वक धर्म की सिद्धि होती हो उसे निर्भय होकर करो प्रिया प्रिय पर प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर काम क्रोध लोभ और मान को दूर हटाकर समस्त प्राणियों के प्रति सम्भाव रखो पश्चर्मात्रोके कशन मानव धर्म लोक में जो कोई भी मनुष्य धर्म से विचलित हो उसे सनातन धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबल से परास्त करके दंड दो प्रतिज्ञा चाधिरो हस्वसा कर्मण गिरा पालय श्याम्य हम वो ब्रह्म साथ ही प्रतिज्ञा करो कि मैं मनवाणी और क्रिया द्वारा भूतवर्तीन ब्रह्म अर्थात वेद का निरंतर पालन करूंगा। नित्योक्तो तमसंका न वेद में दंड नित्य से संबंध रखने वाला जो नित्य धर्म बताया गया है उसका मैं निशंक होकर पालन करूँगा कभी स्वच्छ नहीं होऊंगा हे संस्कार कृष्णमी ते परम तप प्रभो प्रतिज्ञा करो कि ब्राह्मण मेरे लिए अदंडिय होंगे तथा मैं संपूर्ण जगत को वर्ण संकरता और धर्म संकरता से बचाऊंगा वैनस्तस्ता देवान पुरोगमान ब्राह्मणा में महाभागा नमस्या पुरुष तब वेणु कुमार ने उन देवताओं तथा तो उन अग्रवर्ती ऋषियों से कहा नरश्रेष्ठ महात्माओं महाभाग ब्राह्मण मेरे लिए सदा वंदनीय होंगे एवस्ते शुक्रो निति उनके ऐसा कहने पर उन वेदवादी ब्रह्मर्षियों ने उनसे इस प्रकार कहा एवंस्तु फिर शुक्राचार्य उनके पुरोहित हुए जो वैदिक ज्ञान के भंडार हैं मंत्र नो वाल सारस्वत्यो गुणस्था मन से भगवान गर्ग तस्वत्सरोत वालखिल्यगण तथा सरस्वती तटवर्ती महर्षियों के समुदाय ने उनके मंत्री का कार्य संभाला महर्षि भगवान गर्ग उनके दरबार के ज्योतिषी हुए आत्मनाष्टमी श्रुतिरिषा पर उत्पन्न वंदिचा तत्पूर्व सूतमागध मनुष्यों में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि स्वयं राजा पृथु भगवान विष्णु से आठवीं पीढ़ी में थे पहला विष्णु दूसरा विरजा तीसरा कृतिमान, चौथा करदम पांचवा अनंग छठवा अतिबल सातवा वेन आठवा पृथु इस प्रकार गणना करने पर राजा पृथु भगवान विष्णु से आठवीं पीढ़ी में ज्ञात होते हैं उनके जन्म से पहले ही सूत और मागध नामक दो स्तुति पाठक उत्पन्न हुए थे राजा मागदा वेन के पुत्र प्रतापी राजा पृथु ने उन दोनों को प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया सूत को अनुपदेश अर्थात सागर तटवर्ती प्रांत और मागध को मगध देश प्रदान किया वै वै सम्यहि समाज भी परम भूमि सुना जाता है कि पृथ्वी के समय यह पृथ्वी बहुत ऊंची नीची थी उन्होंने ही इसे भली भाती समतल बनाया था मनमंत्रु सर्वेश जाये महि शिला तो महाराज सभी त्रों में यह पृथ्वी ऊंची नीची हो जाती है उस समय भेन कुमार पृथु ने धनुष की कोट द्वारा चारों ओर से शिला समूहों को उखाड़ डाला और उन्हें एक स्थान पर संचित कर दिया इसलिए पर्वतों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ गई सीष्णुना चेवेन शक्रेणु ऋषि प्रजापाल ब्राह्मणिता भगवान विष्णु देवताओं सहित इंद्र, ऋषि समूह प्रजापतिगण तथा ब्राह्मणों ने पृथ्व का राजा के पद पर अभिषेक किया तम साक्षात्थी भेज रहाज पांडव सागर सरितामचाचलोत्तम शक्रच धनम्षय प्रादा तस्मय युधिठिर पांडुनंदन युधिष्ठिर पृथ्वी देवी रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई थी सरिताओं के स्वामी समुद्र पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान तथा देवराज इंद्रे धन समर्पित किया स्वयं कनक पर्वत भरताच भगवान समर्थम प्रदत्त धनम सुवर्ण में पर्वत महामेरु ने स्वयं जाकर उन्हें सुवर्ण की राशि भेंट की मनुष्यों पर सवारी करने वाले यक्षराज यक्षराक्षसराज भगवान कुबेर ने भी उन्हें इतना ही धन दिया जो उनके धर्म अर्थ और काम का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त हो हयारागा प्रादुर्बूव चिंतना देव पाण्डव पांडुनंदन वेन पुत्र पृथु के चिंतन करते ही उनकी सेवा में घोड़े रथ हाथी और करोड़ों मनुष्य प्रकट हो गए न जरा नुर्भिक्ष नो व्याधाम शरी सृपेभ्य स्थभ्यो न चाण्यो नक भयमुत्प्य रागियोंण उनके राज्य में किसी को बुढ़ापा दुर्भिक्ष तथा आदि व्याधि का कष्ट नहीं था राजा की ओर से रक्षा की समुचित व्यवस्था होने के कारण वहाँ कभी किसी को सर्पों चोरों तथा आपस के लोगों से भय नहीं प्राप्त होता था समुद्रम अभिजात पर्वता ध्वज निस समय वे समुद्र में होकर चलते थे उस समय उसका जल स्थिर हो जाता था उन्हें रास्ता दे देते थे उनके रथ की ध्वजा कभी टूटी नहीं पृथ्वी से सत्रह प्रकार के धान्यों का दोहन किया था यक्षो राक्षसों और नागों में से जिसको जो वस्तु अभीष्ट थी वह उन्होंने पृथ्वी से जो ली थी धर्मो नोतरच लोको महात्म रंजिता प्रजा सर्वा तेन राज्य उन महात्मा ने संपूर्ण जगत में धर्म की प्रधानता स्थापित कर दी थी उन्होंने समस्त प्रजाओं का रंजन किया था इसलिए वे राजा कहलाते थे तथा ब्राह्मणाण तथत्री प्रतिता धर्म पृथ्वी तथे ब्राह्मणों को क्षति से बचाने के कारण वे क्षत्रि कहे जाने लगे उन्होंने धर्म के द्वारा इस भूमि को प्रथित किया इसकी ख्याति बढ़ाई इसलिए बहुसंख्यक मनुष्यों द्वारा यह पृथ्वी कहलाई स्थापन चाको विष्णु स्वयं सनातन नाते कल राजमि भारत भरत नंदन स्वयं सनातन भगवान विष्णु ने उनके लिए यह मर्यादा स्थापित की कि राजन कोई भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा तपसा भगवान विष्णु आविवेश भूमिपम देवमन्नार देवानाम देवामते जगन्पम राजा पृथ्वी की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने स्वयं उनके भीतर प्रवेश किया था समस्त नरेशों में से राजा पृथ्वी को ही यह सारा जगत देवताओं के समान मस्तक झुकाता था दंडनिताच सततम रक्षत नरेश्वर नाथ तथा कर्चेन दर्शनाथ नरेश्वर इसलिए तुम्हें गुप्तचर नियुक्त करके राजा की अवस्था पर दृष्टिपात करते हुए सदा दंड नीति के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए जिससे कोई इस पर आक्रमण करने का साहस न कर सके शुभम योपकल्पते शुभ राजे समीक्षितिष्ठ लोको दैवादे गुणात् चित्त और क्रिया द्वारा समभाव रखने वाले राजा का क्रिया हुआ शुभ किया हुआ शुभ कर्म प्रजा के भले के लिए ही होता है उसके दैवी गुण के सिवा और क्या कारण हो सकता है जिससे सारा देश उस एक ही व्यक्ति के अधीन रहे विष्णु ललाटात कमलम सौवर्णम अभवत्भूता यथो देवे पत्नी धर्म से उस समय भगवान विष्णु के ललाट से एक स्वर्ण में कमल प्रकट हुआ जिससे बुद्धिमान धर्म की पत्नी श्रीदेवी का प्रादुर्भाव हुआ श्रेय साकाशाध दर्श्च जाम तथैवाज्य प्रतिष्ठित पांडुनंदन धर्म के द्वारा श्रीदेवी के अर्थ की उत्पत्ति हुई तदनंतर धर्म अर्थ और श्री तीनों ही राज्य में प्रतिष्ठित हुए सो सुकृतस्याचोका देदनी पार्थिव जायती दंडनीति विशारदात पुण्य का क्षय होने पर मनुष्य स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आता और दंडनीति विशारद राजा के रूप में जन्म लेता है महत्वक् तो वैष्णव नरो भुवि बुद्ध्यायुक्त तो महात्म्यं चाधिगती वह मनुष्य इस भूतल पर भगवान विष्णु की महत्ता से युक्त तथा बुद्धि सम्पन्न हो विशेष महात्म प्राप्त कर लेता है स्थापित तथोदे न कचेदतिवर्तते ठतक च वशे तम चेदम न विधीयते तदनंतर उसे देवताओं द्वारा राजा के पद पर स्थापित हुआ मानकर कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता यह सारा जगत उस एक ही व्यक्ति के वश में स्थित रहता है उसके ऊपर यह जगत अपना शासन नहीं चला सकता शुभम तुल्यस्य कर्म राजभोपक्यम लोको वचते राजेंद्र शुभ कर्म का परिणाम शुभ ही होता है तभी तो अन्य मनुष्यों के समान होने पर भी एकमात्र राजा की आज्ञा में यह सारा जगत स्थित रहता है सोस्य एक जितने राजा का सौम्य सुख सौम्य मुख देख लिया वह उसके अधीन हो गया प्रत्येक मनुष्य राजा को सौभाग्यशाली धनवान और रूपवान देखता था। दस्य विपोज ततम् पूर्वोक्त दंड की महत्ता से ही स्पष्ट लक्षणों वाली नीति तथा न्यायोचित आचार का अधिक प्रचार होता है जिससे यह सारा जगत व्याप्त है च संभवः पंसस्य आगम्च पुराणा महर्षीण संभव तीर्थ व्यवश्च नक्षत्राणिष्ठिशतुराश्रम्यम चातुर्होत्र चातुम तथैवात्र चातुर्वेद्यम महर्षियों पुराणशास्त्र उत्पत्ति तीर्थ समूह नक्षत्र नक्षत्रुध ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रम होता आश्रम होता और चार प्रकार के ऋत्विजों से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म चारों वर्ण और चारों विद्याओं का पूर्वोक्त नीच शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है इतिहास शास्त्र इतिहासा न्याय कृष्ण तपो ज्ञान अहिंसा असत्येन असत्य पर दानम इतिहास वेद इन सबका उसमें पूरा पूरा वर्णन है ज्ञान अहिंसा का तथा जो सत्य असत्य से परे है उसका और वृद्धजनों की सेवा दान शौच उत्थान तथा समस्त प्राणियों पर दया आदि सभी विषयों का उस ग्रंथ में वर्णन है समर्पितम भविचाधोग यहाँ पांडव्य संशय पांडुनंदन अधिक क्या कहा जाए जो कुछ इस पृथ्वी पर है और जो इसके नीचे है उस सब का ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त शास्त्र में समावेश किया गया है इसमें संशय नहीं है ततो इंद्र तथो जगत राजभ्यतम बुधे देवाच्चर तुल्याति तुल्यापते राजेंद्र प्रजानाथ तब से जगत में विद्वानों ने सदा के लिए यह घोषणा कर दी है कि देव और नरदेव अर्थात राजा दोनों समान है एक तेमाख्या महत्व प्रतिजा राजेठ किमंडदी वर्तते पर इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है वह सब मैंने संपूर्ण रूप से तुम्हें बता दिया अब इस विषय में तुम्हारे लिए और क्या जानना शेष रह गया है महाभारते शांति लिएत्राध्याय एक तमो अध्याय इस प्रकार श्री महाराज महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सूत्राध्याय विषय उन सठवाँ अध्याय पूरा हुआ